नमस्कार मैं हूं बसोराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुंदर रेडियो अदवन 1107.8 जीरो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आज के शो के हमारे खास मेहमान डॉक्टर पी.वी. शेट्टी जी उपस्थित हैं मुंबई से तो डॉक्टर पी.वी. शेट्टी बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप थैंक यू जी मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी बातें आप अपने प्रोफेशन में क्या करते हैं थोड़ा सा बताइए हमें मैं क्वालिफाइड डॉक्टर हूं और बिजनेसमैन भी हूं लेकिन मेरा जो पैशन है तो क्रिकेट की तरफ है और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हूं थर्टी इयर्स से क्रिकेट मुंबई में क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हूं अच्छा हमारी भी अकेडमीज़ है बच्चे लोग को हम लोग ट्रेन करते हैं और नौ बरस में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का सेक्रेटरी रह चुका हूँ अच्छा अच्छा और तीन बरस आई गवर्निंग काउंसिल में रह चुका हूँ बहुत बढ़िया तो वैसे आपका प्रोफेशन और बिजनेस दोनों अलग अलग है कि एक ही है नहीं मेरा प्रोफेशन प्रोफे क्वालिफिकीफाइड आई मैं एम बी बी एस किया हूं लेकिन फिर बाद में हमारे घर की थोड़ी परिस्थिति की वजह से क्योंकि हमारे जो ब्रदर वो सडनली गुजर गए तो मेरे को बिज़नेस संभालना पड़ा और उस दरम्यान मेरा पैशन भी मैं ये करते गया और हमारे इधर मैं मुंबई में बोरीवली में रहता हूँ तो बोरीवली में क्रिकेट की उतनी डेवलपमेंट नहीं थी बिकॉज क्रिकेट को क्या चाहिए अच्छी ग्राउंड चाहिए तो ग्राउंड नहीं थी तो फिर मैं पोजीशन में आके आज बहुत अच्छे अच्छे ग्राउंड हैं और आज बहुत सारे प्लेयर हमारे इस एरिया से भी इंडिया को और मुंबई को खेल रहे हैं अच्छा अच्छा अच्छा तो क्रिकेट का शौक आपका क्या बचपन से ही था या बीच में से शुरू हुआ क्रिकेट का शौक तो बचपन से था और बेसिकली मैं ऐसा जानता हूँ कि हर बच्चे में कोई ना कोई एक गॉड्स गिफ्ट रहता है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है लेकिन हम पेरेंट्स क्या करते ज़्यादा करके अपना एम्बिशन बच्चे पे थोप देते तो इसके लिए किधर किधर प्रॉब्लम हो जाता है मेरा भी ऐसे हुआ कि मेरे पिताजी का ये था कि <laughs> तो मैं डॉक्टर बनूँ मैं डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर करके बचपन से मैं डॉक्टर तो बन गया लेकिन ज़्यादा मेरा ये इंक्लिनेशन टूवर्ड्स में पैशन ही गया और जैसा रास्ता ओपन होते गया तो आई पी एल गवर्निंग काउंसिल तक पहुंच गया हम्म चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया शटी सर और मुझे लगता है कि आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया है वो बहुत ही काम का है क्योंकि माता पिता अपनी इच्छाओं को बच्चों पर थोप देते हैं जिस तरह से आपके माता पिता ने भी किया लेकिन आप उनकी बातों को सुना समझा और डॉक्टर भी बने लेकिन बाद में आपका सरकमटेंस ऐसा आ गया कि ब्रदर के चले जाने के बाद आपको बिज़नेस होस्ट करना पड़ा और बिज़नेस संभालते हुए आप अपने पैशन को जो है शेप देना शुरू कर दिया और आपने बताया कि शुरू शुरू में बोरीवली में खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं मिलता था क्रिकेट खेलने के लिए लेकिन आज बहुत अच्छे ग्राउंड्स अवेलेबल है और उसके लिए आप निमित्त बने हैं और मैं चाहूँगा कि अब बात करते हम लोग जहाँ पर बच्चों का और माता पिता का विद्यार्थी और पेरेंट्स के बीच में जो एक कश्मकश रहती है हमेशा बच्चे जो है छोटे होते हैं उनके माँ बाप के प्यार में वो अपनी बात को नहीं रख पाते बहुत जगह ऐसा होता है मोस्टली नहीं रखते हैं और माता पिता अपने अधिकार से अपनी बात तो बता देते हैं बच्चों को कि आपको ये बनना है क्या होता है कि बच्चे वो एज में सपोज़ आठ नौ दस बरस वो केपेबल नहीं है कि क्या डिसीजन लेने की मैं भी अभी बहुत सा बच्चे जिससे पहले मिलते पूछता हूँ आप क्या बोलोगे? तो आंसर नहीं है उनके पास नहीं है। तो वो तो टाइम लेकिन माता पिता पहले ही फिक्स नहीं करना चाहिए उनको बच्चे को वॉच करना चाहिए फिर बाद में आज तो हमारे मुंबई में तो स्कूल्स में काउंसिलर्स आ गए हैं जो आपको काउंसिल करके बताएंगे कि कौन से फील्ड लेने के इसीलिए इसीलिए खाली आँख बंद करके बच्चे को अपना जो एम्बिशन है वो बच्चे पे देखना नहीं चाहिए अपना वी शूड ट्राई टू फाइंड आउट कि बच्चा किस में अच्छा है और किस में अवल आएगा क्योंकि अगर वो जो उसमें गुण है वो वो अगर उसने प्रोफेशन टच किया तो जरूर नंबर वन जाएगा मैं भी बोरेली जैसा सब उसमें रह के खेल के टेनिस बॉल क्रिकेट रस्ते पे खेल के मैथ सेक्रेटरी बना मुंबई क्रिकेट एसोसिए बिकॉज पैशन था, था। इसीलिए और मेरे में गुण था कि मैं उधर उधर उधर तक पहुँचूँ हु, एक और बात आती है जैसे कि अभी बच्चे के अंदर का जो गुण है हु, हु. जैसे आपने कहा पहचानना चाहिए हमें तो इसके लिए हमें माता पिता के रूप में अगर हम उनके साइड से देखें तो वो कैसे समझे कि बच्चे के अंदर ये गुण है नहीं बेसिकली क्या है सपोज अपन ये वजू विलेज के वजु भी देखेंगे तो वो सब तो माँ बाप नहीं कर पाएंगे नहीं। स्कूल्स इनिशिएटिव लेना चाहिए अच्छा स्कूल इनिशियेटिव लेना चाहिए बच्चा जब फिफ्थ सिक्स सेवेंथ या एट्थ में आए या नाइन्थ में कि टेंथ के बाद क्या तो स्कूल्स जैसा हमें बॉम्बे में भी काउंसिलर्स है काउंसिलस रख के काउंसिल करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस फील्ड में जाएगा ऑप्शन देना चाहिए एक दो तीन ऐसा नहीं कि जो स्कूल वाला ऑप्शन की ये तीन फील्ड में जाएगा तो ही विल बी बेस्ट हम्म तो काउंसलर रखना भी अच्छा है और या किसी की एडवाइस भी लेना बिकॉज अपने को मेन चीज़ जब कि बच्चे में क्या गुना ऊपर रखना चाहिए अपने को hmm, hmm, hmm, hmm. और, और एक बात स्पोर्ट्स आज तो पागलपन तो क्रिकेट की है वहा बच्चे दूसरे गेम तो लेते नहीं <laughs> तो क्या है कि किसी बच्चे को किसी भी चीज में पागल उन्हें देने का नहीं hmm. पागल मतलब आप दूसरे किसी काम के लायक के नहीं हो hmm. इसीलिए क्या करना चाहिए कि हर बच्चा खेलने खेलने का तो चाहिए लेकिन उनको बोलना स्टडीज इज इम्पोर्टेंट और स्टडीज इज नंबर वन आप पढ़ाई करो खेलो और पहले आप जब बैट हाथ में ले आप सोचे कि अब मैं सचिन तेंदुलकर में इंडिया वैसा नहीं खेलो आप क्यों खेल रहे हैं क्योंकि आपको खुशी मिलती है एक्सरसाइज है और आपको अच्छा लगता है आप फ्यूचर का वगैरह बाद में वो दूसरे लोग डिसाइड करेंगे आपके गेम देख के सो so, आप हर एक बच्चे को मेरा, मेरा इतना ही ये है कि स्टडीज़ को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज आप लास्ट में जिधर भी पहुँचोगे वो आपके स्टडीज़ की वजह से पहुँचोगे बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है कि हमें स्टडीज़ की तरफ फोकस भी करना है बच्चे को और पाँचवीं छठवीं या सातवीं में आने के बाद स्कूल के कुछ टीचर्स या फिर स्कूल में जो प्रावधान रहता है कि किसी काउंसिलर को ज़रूर विज़िट करा के बच्चों का एक हफ्ते में एक बार इस तरह की चीज़ें करेंगे तो सभी बच्चों का मेरे ख्याल से एक काउंसलिंग हो जाएगा और उनको तीन तीन ऑप्शन आपने बोला है तो अगर वह तीन ऑप्शन दे देंगे तो बच्चों के लिए एक राइट करियर चूज़ करने का मौका मिल जाएगा और फिर वो अपने पसंदीदा अपने कॉन्शियस के हिसाब से चीजें चूज कर लेते हैं तो उनको करना भी आसान हो जाएगा और वो आगे भी मैं आपको एक एक मेरे घर की बातें सुनाता हूँ मैं भी मेरी भी एक बेटी है तो मैंने मेरी बेटी को एमबीए करने डाला क्यों क्योंकि मेरे को लगा कि उनको हमारे घर में औरतों को फाइनेंस का नॉलेज नहीं बैंकिंग नहीं कुछ नहीं मालूम तो मेरे बहुत जरूरी है कि बैकिंग नॉलेज है ताकि बिजनेस कल संभाल सके तो मैंने उसको एम बी करने डाला लेकिन और मैं उसको जॉइन किया एमबीए उसके बाद उसके कॉलेज में ऑल इंडिया इंटर कॉलेज कुछ पेंटिंग फेस्टिवल था उसमें वो पार्टिसिपेट करके फर्स्ट आए तो इतना अच्छा वो पेंट कर सकती है हम को मालूम ही नहीं था ना हमने कोई कोचिंग दिया ना कुछ उसमें आज वो पेंटिंग कर रही वो ये कर रही है मतलब आर्टिस्ट है एंड ड्रॉइंग सब करती चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया अपनी बेटी के बारे में और मैं चाहूँगा कि अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का संजय सेठी जी आप जो मुंबई में रहते हैं तो निश्चित तौर पे मुंबई एक फिल्मी दुनिया है बहुत ज़्यादा चकाचौंध वाली दुनिया है तो फिल्मों में कोई एक गीत जो आपको बहुत पसंद आता हो एक हाथ गीत जो आपके करीब है उसके लाइन बताइए दुनिया बनाने वाले क्या तूने दुनिया बनाई काे को ऐसा दुनिया बनाए जे जे जे दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई क्या तेरे दिल में समाई ये बहुत ही प्यारा संगीत आपने याद कराया है तो चलिए इस गाने को आपको डेडिकेट करते हैं अभी और आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन वन जीरो सेवन पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई काहे को दुनिया बनाई तुम्हें काहे को दुनिया बनाई दुनिया बनाने वाले क्या तेरे जैसे करूं बहुआ के रूप का बखान हिरनी जैसी कजरारी आंखें चांद सा चमकता चेहरा एरी तक लंबे रेशमी बाल जब मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती भगवान जी ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में काहे बनाए तूने माटी के पुतले धरती है प्यारी प्यारी फल आया सुने दुनिया का खेला काहे फल आया सुने दुनिया का खेला किसमें लगाया जमानी का मेला गुपचुप तमाशा देखे वाहर तेरी खुदाई काहे को दुनिया बनाई दुनिया दुनिया बनाई दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई काहे को दुनिया बनाई खुले काहे को दुनिया बनाई जवान हो गई थी बऊला फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने सुबह तो शाम वो अपनी मरी मां को याद करके रोती, रात दिन कलप तथा बिचारी का मन मन समझती है ना आप तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर तूफाए प्यार का मन में थुफाकर कोई छवि तो होगी आंखों में दे भी तो होगी आंखों में तेरी आंसू भी छल होंगे पलकों से तेरी बोल क्या सूझी तुझको काहे को पीत जगाई काहे को दुनिया बनाई तूने काहे को दुनिया बनाई ने वाले मन में समाई काहे को दुनिया बनाई काहे को दुनिया बनाई एक दिन एक थका प्यासा मुतातर नदी किनारे पानी पीने आया महुआ को देखते ही उस पे बीच गया नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी जंगल की आग की तरह गाँव में फैल गई उनकी प्यार की बात सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया रोती छत पता की महुआ चली गई सौदागर के साथ बिछड़ गई जोड़ी मऊआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है प्रीत बना तूने जीना सिखाया हंसना सिखाया के पथ पर मीत मिलाए जीवन के पक्ष पर मीत मिलाए मीत मिला के तूने सपने जगाए सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई काहे को दुनिया बनाई तूने काहे बना दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई काहे को दुनिया बनाई तु काहे को दुनिया बना नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मिला तो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने अभी सुना दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाया तो जब इंसान दुखी हो जाता है तो उसके मुख से ये शब्द निकलते हैं और निश्चित तौर पे हमारी इस संसार में जो है उतार चढ़ाव बहुत है कश्मकश बहुत है तो ऐसे में हमें ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं राइटर की मन की भावनाएँ हमारे मन की भावनाएँ उन तक पहुँचती हैं और ऐसे गीत निकल के आते हैं और लोग ऐसे गीतों को पसंद भी करते हैं और सुनते भी हैं तो मैं चाहूँगा कि अब आगे बढ़ते हैं और फिर से मैं सर से आपको जोड़ना चाहूँगा जब हम लोग क्रिकेट की बात करते हैं क्रिकेट एक बहुत ही अच्छा खेल है और इसको पूरे भारत और विश्व में अच्छा मानते भी हैं और हमेशा एक चाम रहता है न्यूज़पेपर टीवी में जब भी आप देखो तो क्रिकेट का कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ पिक्चर इमेजस हमको देखने को मिलता है और ये बच्चों के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है इसका और बहुत सारे बच्चे जो हैं क्रिकेट का पार्ट बनना चाहते हैं खेलना चाहते हैं तो इसके लिए क्या प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह है या कैसा है आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है प्रॉपर ट्रेनिंग तो हर जगह कोचिंग सेंटर्स से, है स्कूल और कोई भी गेम अगर आपको खेलना अच्छी तरह से खेलना है तो स्कूल से स्टार्ट होती है एट नाइन ईयर से और हमारे क्रिकेट तो लेदर बॉल क्रिकेट नाइन ईयर्स से ज़्यादा करके बोलते हैं नाइन ईयर से लेदर बॉल खेलना अच्छा उससे पहले टेनिस बॉल तो अगर आपको क्रिकेट फॉलो ही करना है तो ऐसे स्कूल में भर्ती करना है बच्चे को जिधर क्रिकेट को इम्पोर्टेंस देते हैं और जिधर अच्छा कोचेस हैं क्योंकि मैंने तो लाइफ में एक सीखा है कि क्रिकेट में खाली दो ही चीजें कि आप किधर भी आप रोहित शर्मा प्रोड्यूस कर सकते हो एक अच्छा विकेट और दूसरा एक टेक्निकली क्वालिफाइड कोच जो कोचेस होते सब लोग टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं होते हमारे जैसे जो क्रिकेटर थे जो थोड़े थोड़े खेल रहे थे वो कोचिंग करते हैं तो उनका <laughs> उतना ही होता है इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ इफ़ यू वांट टू बी ए गुड क्रिकेटर यू टू गो टू द बेस्ट ऑफ द कोच अभी बॉम्बे का अगर सुनोगे गए हमारे टाइम के सब आचर्यकर सर के सचिन से कामलीमी सब आचर्यकर सर के स्टूडेंट्स हैं वैसे बॉम्बे में भी अगर मैं अभी भी बोलूँ अगर हंड्रेड कोचेज़ है आई थिंक नॉट इवन टेन आर गुड उसके अंदर ही तो यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा बेस्ट क्वेश्चन इफ़ यू वांट टू आगे आपको क्रिकेट के कैरियर में आगे जाना है तो और एज फ्रॉम एट एट नाइन से चालू करना चाहिए क्योंकि आप बाद में यू यूल नॉट बी एबल टू ग्रास्प इट हूँ बिल्कुल बिल्कुल चलिए बात अच्छी बात आपने बताया एक अच्छे कोच की ज़रूरत है जो बच्चे क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहते हैं और टेक्निकली साउंड कोच होगा तो उनके साथ आप अगर बच्चों को जोड़ देते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं तो अब इंडिया में जैसे कि बहुत ज़्यादा क्रिकेट का चाव है और पूरे भारत से बहुत सारे बच्चे जो हैं क्रिकेट में जाना चाहते हैं क्या वो सारे चीज़ें वो सारे बच्चे क्वालिफ़ाई होते हैं या बहुत सारे लोग डिसकॉलीफाई हो जाते हैं और इसमें कई लोग बर्बाद भी होते हैं नहीं इसीलिए इसीलिए मेरा मेरा सब बच्चों से यही कहना है कि आप खेलो मैंने यही नहीं बोलता कम खेलो अच्छा खेलो और मेहनत करो लेकिन स्टडीज़ को निगलेक्ट मत करो बिकॉज आज आज क्रिकेट की दुनिया में भी आपको क्रिकेट खेलना है तो अकल की ज़रूरत है अकल माइंड <laughs> डेवलप होते है नॉलेज से और नॉलेज कैन कम थ्रू स्टडीज़ तो स्टडीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप देखोगे अभी भी के एल राहुल सब ऑल तो, आर हाईली एजुकेटेड पीपल तो और आज टी है टी ट्वेंटी का ज़माना है आपको हर ओवर में कैप्टन या आपका कोच या आपको मैसेज नहीं भेजेगा तो आपको मालूम रहना चाहिए क्या करना है इसीलिए आपका माइंड भी अच्छा वर्क होना चाहिए एंड माइंड का फूड तो ओनली नॉलेज नॉलेज इज़ थ्रू स्टडीज़ तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप कोई भी एक छोटा बच्चा दोनों चीज़ अच्छी तरह से कर सकते हैं वो खाली एक अपने पागलपन में पढ़ाई नहीं करता और बाद में प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज लास्ट में आप ज़िंदगी में जो भी बनोगे इट इज़ ओनली थ्रू योर एजुकेशन एजुकेशन इज़ नॉट कि जॉब के लिए खाली नहीं क्वालिफिकेशन आपको एक कैरेक्टर देते है आपको एक ह्यूमन बीइंग बनाते है आपको एक सही इंसान बनाता तो एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट मैं तो मेरा मेरा शायद ओनली एकेडमी होगा बॉम्बे में जो एजुकेशन के बारे में इतना फोर्स करे क्यों क्योंकि मैंने इतने बच्चे लोग का ज़िंदगी वेस्ट होते देखा है <laughs> शेटी uh, जी बहुत अच्छी बात आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि पढ़ाई के साथ साथ हमें खेल को खेलना है खेल अच्छा नहीं ऐसा नहीं है खेल बहुत अच्छा है लेकिन खेल के लिए भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है और जब आप क्वालिफ़ाई अच्छा कर लेते हो और अच्छा खेलते भी हो तो ही आपको जो है आगे सर्वाइव करने का मौका मिल जाता है क्योंकि अब क्रिकेट बोर्ड में अगर हम लोग को चालीस पचास लोगों की ज़रूरत है और अगर हम लोग चार सौ जो बच्चे हैं अगर क्रिकेट के लिए तैयार हो जाते हैं तो उनको कहा हम लोग सेट करेंगे है ना तो इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आपके पास दोनों चीज़ें पढ़ाई भी है और खेल भी है तो खेल आप अपने शौकियान तौर पे भी खेल सकते हैं और पढ़ाई अगर है तो आप कोई कंपनी में काम करते हुए भी अपने खेल को भी प्रमोट कर सकते हैं आप कंपनी की तरफ से खेल सकते हैं तो ये दोनों विन विन सिचुएशन हो सकता है लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे और क्रिकेट में सिलेक्ट नहीं हुआ बाई चांस तो आपके लिए बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी है ना तो इसीलिए सेटी सर का यही है बात कि वो फोकस कर रहे हैं कि आप पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी उतना इम्पोर्टेंट दें और पढ़ाई को भी इम्पोर्टेंट दें किसी एक में इनबैलेंस मत होइए ये उनका कहना है तो आइए आगे बढ़ते हैं और सेटी जी मैं चाहूँगा कि मुंबई के अलावा आप कौन कौन से भारत के क्षेत्र में घूमे हैं मैं वैसे टूर के हिसाब से या फिर खेल के हिसाब से जाना हुआ है उसके बारे में बताइए नहीं मैं क्रिकेट के हिसाब से दूसरे स्टेट में भी गया हूँ क्योंकि एज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्गेनाइज कर्नाटक बैंक बैंगलोर में दिल्ली सब जगह है और इंटरनेशनली भी गया हूँ तो थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर कीजिए वहाँ जा क्या करता है कि इस तरह का आपका टूर का पैकेज होता है नहीं टूर मतलब जो बोर्ड डिसाइड करती है हमारी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड डिसाइड करती है कि क्या क्या कितने दिन होगा क्या स्टे होगा कितना और हमको टीम के साथ रहना पड़ता है और ऑब्जर्वेशन क्या क्या है लिख के बोर्ड को देना पड़ता है अच्छा अच्छा या। तो अभी भी आप करते हैं नहीं अभी अभी तो मैं रिटायर हूँ जा नहीं सकता हूँ बिल्कुल बिल्कुल तो अभी बिजनेस शुरू है आपका बिजनेस तो है अच्छा अच्छा किस टाइप का बिजनेस है होटल्स का होटल्स का अच्छा अच्छा चलिए आपके होटल्स की स्पेशलिटी क्या है साउथ इंडियन डिशेज अच्छा <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बता और मैं चाहूँगा कि ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ आपका वो अगर बताएं तो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ना मेरा सौभाग्य था एक्चुअली एक दिन बोरेली के सिस्टर ने मुझे उनका एक गार्डन इनाग्रेशन था उसके लिए बोले कि कोई स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स पर्सन को लेके आओ तो मैं मेरा दोस्त था धनराज पिल्ले इंटरनेशनल हॉकी स्टार उनको बोला वो आए इनागरेट के तो इनागरेट करने के बाद हम लोग हम तो निकल गए लेकिन सिस्टर्स लोग ने मेरे पर ध्यान रखा था कि ये, ये आएंगे इनको थोड़ा ये करना पड़ेगा तो फिर उनके एक हफ्ते बाद मैंने सिस्टर को मेरा पर क्या स्पोर्ट्स का ज़्यादा इंटरेस्ट था तो मेडिटेशन में स्पोर्ट्स मेडिटेशन तो आज तो स्पोर्ट्स केस में मेडिटेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट तो मैं सोचा मैं सिस्टर को मुझे मेडिटेशन सीखना है और मेरा इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स की तरफ से मेरे को ब्रह्म कुमार का कुछ नॉलेज ही नहीं था तो सिस्टर ने क्या किया नेक्स्ट डे से एक सिस्टर को घर पे बिजनेस स्टार्ट किया और मेरा क्लास रोज शुरू हो गया हाँ तो दो दो क्लास के बाद थर्ड दिन हमारे सेंटर के मेन सिस्टर आए बोले मेडिटेशन विदाउट ज्ञान इज वेस्ट और ज्ञान है तो ज्ञान ऐसा ऐसा मुरली एंड फिर उसके बाद से मेरे को मेरे को तो अच्छा लगने लगा कंटिन्यू लग लग था अभी थोड़ा हेल्थ रिजन की वजह से नहीं बट मेरी फैमिली मेरी वाइफ जो डेली जाती है अच्छा यस yes. बहुत, बहुत और उससे जो लाभ मिला इमिन से उसका तो मैं तुलना कर ही नहीं सकता बिल्कुल बिल्कुल और धनराज पिल्ले जी को माउंट आबू भी लेके आए थे शायद हुँ। बोलता हूँ वो भी थोड़ा स्परिचुअली इंक्लाइंट है उनको मैं कभी बोल के लेके आता हूँ हम्म बिल्कुल बिल्कुल तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जाते जाते आप हमारे रेडियो सुनने वाले सभी मित्रों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे मैं सभी मित्रों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि क्रिकेट को ऐसे गेम देखिए लेकिन क्या आप अपना कैरियर थ्रू स्टडीज ही करिए और एक बच्चा दोनों चीज़ बहुत अच्छी तरह से कर सकता है अगर उसने बराबर मैनेज किया और बेसिकली पेरेंट्स भी सपोर्ट करना चाहिए hmm. आज मेरे पास ऐसे आते हैं कि पेरेंट्स लेके आते हैं सर मेरा तो कुछ नहीं हुआ लेकिन मेरे बेटे को मैं क्रिकेटर बना के छोड़ूंगा hmm. तो, आप डूब गए अभी बच्चे को भी डूबाओगे <laughs> नहीं सब बहुत कैसे होते हैं बिल्कुल बिल्कुल लेकिन मैंने मानना है कि एक बच्चा दोनों चीज़ बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं मेरा एक स्टूडेंट था सौरव नेत्रावलकर करके वो अच्छा स्टूडेंट भी था और अच्छा क्रिकेटर भी था लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था इंडिया अंडर 19 खेला बॉम्बे रणजी ट्रॉफी टीम में था और इंजीनियरिंग था उसको इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन की वजह से औरकल में जॉब मिला कैलिफोर्निया में तो उसने सब क्रिकेट विकेट छोड़ दे चले गया उधर लेकिन उधर भी क्रिकेट खेलता था <laughs> और उधर अभी आज यू में क्रिकेट ऊपर आ रहा है ना लास्ट तीन बरस वो यू नेशनल टीम का कैप्टन था सौरव नेत्रकर अच्छा इधर भी चेक करेंगे तो इफ़ यू कैन स्टडीज़ आपको किधर भी लेके जा सकती है बिल्कुल बिल्कुल चलिए एक आखिरी सवाल मैं चाहूँगा कि आपका हॉबीज़ में क्या क्या है जिन चीज़ों को आप खाली टाइम में करना चाहते हैं ज़्यादा तो कुछ ये नहीं है थोड़ा बुक कलेक्शन है वो भी पढ़ा नहीं पूरा <laughs> अभी जिधर भी जाता हूँ फिलासफी साइकोलॉजी ऐसा ऐसा बुक्स लेता हूँ और बुक कलेक्शन अच्छे हैं तो पढ़ना चाहिए <laughs> चलिए चलिए बहुत अच्छी thank बात you. आपने बताया थैंक यू सो मच चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में पीवी वी सर को सुना डॉक्टर पीवी वी आप प्रोफेशनली मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं लेकिन फिर भी आपने बिजनेस को अपनाया और उसके साथ में अपनी हॉबी जो है क्रिकेट को आपने प्रोफेशन बनाया और इसमें आपने अपना विशेष योगदान दिया और अभी हेल्थ फिटनेस थोड़ी सी वीकनेस की वजह से आप रिटायरमेंट लेकर घर पर ही रहते हैं और स्पिरिचुअल नॉलेज का और स्पिरिचुअल बुक्स का आपको बड़ा शौक है तो इन्हें पढ़ते रहते हैं थोड़ा थोड़ा जैसा आपको समय मिलता है और सबको जो है अच्छे कोच के साथ काम करने के लिए आप बच्चों को गाइड करते हैं और आपका ये मानना है कि बच्चे अगर पढ़ाई करते हैं पढ़ाई के साथ साथ में उनके इस्कूल में ही अगर काउंसिलर हो और बच्चों को काउंसिलर के साथ जोड़ दे तो वो अपना करियर को अच्छा फ्रेम कर सकते ये भी आप ने बाज बताए और आपने धनराज पिल्ली जी के बारे में बताया और एक आपके जो स्टूडेंट हैं उनके बारे में आपने बताया पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट में वो अभी विदेश में जाकर क्रिकेट खेल रहा है ये भी आपने बताया तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही और मुझे लगता है कि आज के इस बातचीत से हमको एक निष्कर्ष यही मिलता है कि बच्चों को कभी भी अपने करियर के लिए हमें फोर्स नहीं करना चाहिए हाँ उनको हेल्प करना चाहिए उनकी रुचि जहाँ पर है वहाँ पर उनको जो है हमें सपोर्ट करना चाहिए और कभी कभी हमें नहीं समझ में आता है कि बच्चा कहाँ इंटरेस्ट है उसका और बच्चे को भी नहीं समझ में आता तो ऐसे में आप काउंसिलर का हेल्प लेके बच्चे को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं और यही आज का मैसेज है और इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप अपने बच्चों का टेक केयर करें उन्हें अपने हॉबीज़ के साथ जोड़ के रखें उन्हें आगे बढ़ाएँ सपोर्ट करें और पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल में भी रुचि दिखाएँ तो उसको भी सपोर्ट करें इन्हीं शुभ के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते और डॉक्टर पीवी वी सेट्टी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएँ अच्छे हेल्थ के लिए उन्हें और फिर हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक आप अपना ख्याल रखिए और फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्करे रहो भगवान के घर दे में कुछ फेर नहीं है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है आना है तो आ तुझ तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए ठंडे जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए ठंदे भगवान के पे सब छोड़ दे बंदे खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा भगवान करेगा आना है तो आरा हमें कुछ फेर नहीं है भगवान के घर तेर है अंधेर नहीं है आना है तो आ कहने की जरूरत नहीं छाना ही बहुत है नहीं आना ही बहुत है इस पे तेरा से झुकाना ही बहुत है जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है मालिक की नजर है आना है तो आ रहा हम कुछ फेर नहीं है भगवान के घर तेर है अंधेर नहीं है आना है तो आ बिन माँगे भी मिलती है यहाँ मन के मुरादे बिन मागे भी मिलती है यहाँ की मुरादे दिल साजा वो, वो यहाँ आके सदा दे मिलता है जा की सबसे बड़ी सरकार यही है संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है सरकार यही है आना है तो आ रहा हमें कुछ फेर नहीं है भगवान के घर तेर है अंधेर नहीं है आना है तो आ